संक्षिप्त महाभारत उद्योग पर्व श्री कृष्ण का राजा युधिष्ठिर को कौरव सभा के समाचार सुनाना वैश्व जी कहते हैं राजन हस्तिनापुर से उपलब्ध पड़ाव में आकर भगवान कृष्ण ने कौरवों के साथ जो जो बातें हुई थी सब पांडवों को सुना दी उन्होंने कहा हस्तिनापुर में जाकर मैंने कौरवों की सभा में दुर्योधन से बिल्कुल सच्ची हितकारी और दोनों पक्षों का कल्याण करने वाली बातें कही परंतु उस दुष्ट ने कुछ नहीं माना राजा युधिष्ठिर ने कहा श्री कृष्ण जब दुर्योधन ने अपना कुमार्ग नहीं छोड़ा तो कुरवृद्ध पितामह भीष्म ने उससे क्या कहा तथा आचार्य द्रोण महाराज धृद्राष्ट्र माता गांधारी धर्मज्ञ विदुर और सभा में बैठे हुए सब राजाओं ने उसे क्या सलाह दी यह सब मुझे सुनाइए श्री कृष्ण ने कहा राजन कौरवों की सभा में राजा दुर्योधन से जो बातें कही गई थी वे सुनिए जब मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर चुका तो दुर्योधन हंसा इस पर भीष्म जी ने क्रोधित होकर कहा दुर्योधन इस कुल के कल्याण के लिए मैं जो बात कहता हूँ उस पर ध्यान दे उसे सुनकर तू अपने कुटुंब का भला कर भैया तू कलह मत कर आधा राज्य पांडुवों को दे दे भला मेरे जीवित रहते यहाँ कौन राज्य कर सकता है तू मेरी बात को मत टाल मैं तो तु सर्वदा तुम सबका हित चाहता हूँ बेटा मेरे दृष्टि में पांडवों में और तुम में कोई अंतर नहीं है और यही सलाह तेरे पिता माता और विदर्ज भी का है मुझे बड़े बूढ़ों की बात पर ध्यान देना चाहिए तुझे बड़े बूढ़ों की बात पर ध्यान देना चाहिए मेरे कथन में संदेह नहीं करना चाहिए ऐसा करने से तू अपने को और सारी पृथ्वी को नष्ट होने से बचा लेगा भीष्म जी के ऐसा कहने पर फिर आचार्य दौड़ ने उससे कहा दुर्योधन जिस प्रकार महाराज शांतनों और भीष्म कुल की रक्षा करते रहे हैं वैसे ही महात्मा पांडु भी अपने कुल की रक्षा में तत्पर रहते थे यद्यपि धृतराष्ट्र और विदुर राज्य के अधिकारी नहीं थे तो भी उन्होंने इन्हें को राज्य सौंप रखा था वे धृतराष्ट्र को सिंघासन पर बैठाकर, कर स्वयं अपनी दोनों भारियाओं के सहित वन में जाकर रहने लगे थे विदुर जी भी नीचे बैठ दास की तरह अपने बड़े भाई की सेवा करते रहे हैं और उन पर चवल डुलाते रहे हैं विदुजी को कोष की संभाल करने दान देने सेवकों की देखभाल करने और सबका पालन पोषण करने के काम पर नियुक्त किया गया था तथा महातेजस्वी राजाओं के साथ संधि विग्रह करने की और उनके साथ लेन देन करने का काम करते थे उन्हीं के कुल में उत्पन्न होकर तुम कुल में भेद डालने का प्रयत्न क्यों कर रहे हो अपने भाइयों के साथ मिल करके तुम इन भोगों को भोगो मैं किसी प्रकार के भय या स्वार्थ के कारण यह बात नहीं कह रहा हूं मैं तो जी की दी हुई चीज ही लेना चाहता हूं तुमसे मुझे कुछ भी लेना नहीं है यह तुम निश्चय मानो कि जहा भीष्म है वही द्रोण भी है अतः तुम पांडुओं को आधार राज्य दे दो मैं तो जैसा तुम्हारा गुरु हूं वैसा ही पांडवों का भी हूं, मेरे दोनों में कोई भेद नहीं है परंतु जय तो उसी पक्ष की होती है जिधर धर्म रहता है इसके बाद विदुर जी ने पितामह भीष्म की ओर देखते हुए कहा भीष्म जी, मैं तो निवेदन करता हूं। वह सुनिए यह कुर्वंश तो एक प्रकार से नष्ट ही हो चुका था आप ही ने इसका पुनरुद्धार किया है अब आप इस दुर्योधन की बुद्धि का अनुसरण करने लगे हैं किन्तु इस पर तो लोभ सवार है यह बड़ा ही अनार्य और कृतघ् है देखिए ना यह अपने धर्म और अर्थ का विचार करने वाले पिताजी की आज्ञा का भी उल्लंघन कर रहा है इस दुर्योधन के कारण ही इन सब कौरवों का नाश होगा महाराज आप कृपा करके ऐसा कीजिए जिससे इनका नाश न हो कुल का नाश होता देख आप उपेक्षा न करें मालूम होता है कुरुवंश का नाच समीप आ जाने से ही आज आपकी बुद्धि ऐसी हो गई है आप या तो मुझे और राजा धित्राष्ट्र को साथ लेकर वन को चलिए नहीं तो इस क्रूर बुद्धि दुष्ट दुर्योधन को कैद करके पांडवों से सुरक्षित इस राज्य की व्यवस्था कीजिए ऐसा कहकर बार बार सांस लेते हुए विदुर जी मौन हो गए इसके पश्चात कुटुम्ब के नाच से भयभीत गांधारी ने क्रोध में भर यह धर्म और अर्थ युक्त बातें कही दुर्योधन तो बड़ा ही पाप बुद्धि और क्रूर कर्म करने वाला है अरे इस राज्य को तो कुरुवंशी महानुभाव क्रमश भोगते आए हैं यही हमारा कुल धर्म है किंतु अब अन्याय से तू इस कौरवों के राज्य को नष्ट कर देगा इस समय इस राज्य पर महाराज राष्ट्र और उनके छोटे भाई विदुर जी विराजमान है फिर मोह वस्तु इसे कैसे लेना चाहता है भीष्म जी के सामने तो ये दोनों भी पराधीन ही हैं महात्मा भीष्मर्मज्ञ हैं इसलिए अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए राज्य स्वीकार नहीं करते वास्तव में तो यह राज्य महाराज पांडु का ही है अतः इसे लेने का अधिकार उनके पुत्रों को ही है किसी दूसरे को नहीं इसलिए ये कुरुश्रेष्ठ महात्मा भीष्म जी जो कुछ कहते हैं वह हमें बिना किसी आना कानी के मान लेना चाहिए अब महाराज धित्राष्ट्र और पितामह विष्ण की आज्ञा से धर्मपुत्र युधिष्ठिर ही इस गुरुवंश के पैतृक राज्य का पालन करें गांधारी के इस प्रकार कहने पर फिर महाराज धित्राष्ट्र ने कहा बेटा यदि तुम्हारे दृष्टि में पिता का कुछ गौरव है तो मैं तुमसे जो बात कहता हूं उस पर ध्यान दो और उसी के अनुसार आचरण करो पहले कुर्वंश की वृद्धि करने वाले नहुस के पुत्र जयाति नाम के राजा थे उनके पांच पुत्र हुए उनमें सबसे बड़े जदु थे और सबसे छोटे पुरु पुरु राजा जयाति की आज्ञा मानने वाले थे और उन्होंने उनका एक विशेष कार्य भी किया था इसलिए छोटे होने पर भी जयाति ने उन्हें ही राज्य सिंहासन पर बैठाया इस प्रकार यदि बड़ा पुत्र अहंकारी हो तो उसे राज्य नहीं मिलता और छोटा पुत्र गुरुजनों की सेवा करने में राज्य प्राप्त कर लेता है मेरे पितामह महाराज प्रतीप भी इसी प्रकार समस्त धर्मों के जानने वाले और तीनों लोकों में विख्यात थे उनके देवताओं के समान यशस्वी तीन पुत्र हुए उनमें बड़े देवापी थे उनसे छोटे बालिक है और उनसे छोटे हमारे पितामह शांतनु थे देवापि यद्यपि उदार धर्मज्ञ सत्यनिष्ठ और प्रजा के प्रेम पात्र थे तो भी चर्म रोग के कारण वे राज सिंहासन के योग्य नहीं माने गए बाल्हिक पैतृक राज्य को छोड़कर अपने मामा के यहाँ रहने लगे थे इसलिए पिता की मृत्यु होने पर बाल्हिक की भी आज्ञा से जगत विख्यात शांतने ही राज्य पर अभिजित्त हुए इस प्रकार पांडु ने भी मुझे यह राज्य सौंप दिया था मैं उनसे बड़ा था तो भी नेत्रहीन होने के कारण राज्य के अधिकार से वंचित रहा और छोटे होने पर भी पांडु को राज्य मिला अब पांडु के मरने पर तो यह राज्य उन्हीं के पुत्रों का है मैं तो राज्य का भागी हूं नहीं तुम भी न राजपुत्र हो और न राज्य के स्वामी हो फिर दूसरे का अधिकार कैसे छीनना चाहते हो महात्मा युधिष्ठिर राजपुत्र है अतः न्यायतः यह राज्य उसी का है युधिष्ठिर में राजाओं के योग्य क्षमा प्रतिक्षा दम सरलता सत्यनिष्ठा शास्त्र ज्ञान अप्रमाद जीवदया और सदुपदेश करने की क्षमता ये सभी गुण हैं। इसलिए तुम मोह छोड़कर आधा राज्य युधिष्ठिर को दे दो और आधा अपने भाइयों के सहित अपनी जीविका के लिए रख लो इस प्रकार भीष्म द्रोण विदुर गांधारी और राजा धृतराक्ष के समझाने पर भी मंदमति दुर्योधन ने कुछ ध्यान नहीं दिया बल्कि उनके कथन का तिरस्कार कर क्रोध से आंखें लाल किए वहां से चल दिया उसके पीछे ही उन्हें मृत्यु ने घेर रखा है वे राजा लोग भी चले गए उन राजाओं को दुर्योधन ने यह आज्ञा दी कि आज पुष्य नक्षत्र है इसलिए आज ही सब लोग कुरुक्षेत्र को कूच कर दो तब वे भीष्म को सेनापति बनाकर बड़ी उमंग से कुरुक्षेत्र को चल दिए अब आप भी जो कुछ उचित जान पड़े वह करें मैंने भाइयों में प्रेम बना रहे इस दृष्टि से पहले तो साम का ही प्रयोग किया था किंतु जब वे साम नीति से नहीं माने तो भेद का भी प्रयोग किया मैंने सब राजाओं को ललकारा दुर्योधन का मुंह बंद कर दिया तथा शकुनी और कर्ण को भी भय दिखाया फिर कुर्वंश में फूट न पड़े इस विचार से सामने ने शाम के साथ दान की भी बातें कही मैंने दुर्योधन से कहा कि सारा राज्य तुम्हारा ही रहा तुम केवल पांच गांव दे दो क्योंकि तुम्हारे पिता को पांडवों का पालन भी अवश्य करना चाहिए ऐसा कहने पर भी उस दुष्ट ने आपको भाग देना स्वीकार नहीं किया अब उन पापियों के लिए मुझे तो दंड नीति का आश्रय लेना ही उचित ज्ञान पड़ता है और किसी प्रकार वे समझने वाले नहीं हैं ये सब विनाश के कारण बन चुके हैं और मत मौत उनके सिर पर नाच रही है